तो जाए जाए जो कि आत्मज्ञान का फल आना चाहिए अंतिम में जाकर के उपराम। अगर विषयों से उपराम आ गया तो समझना आत्मज्ञान हो गया अंतिम परिणाम यही होता है विषयों में आपाधापी यदि मन कर रहा है तो आत्मज्ञान नहीं हो तो पांच विषय हैं इसका इससे उपराम हो ऐसी स्थिति में एक उदासीन भाव में होना उपराह द्वेष करेंगे तब भी चिंतन उसी का होगा और रात करेंगे प्रेम करेंगे तब भी चिंतन उन्हीं का होगा उपेक्षा दृष्टि में रखो, रखना द्वेष करके भी काम नहीं चलेगा ऐसा है तो उसी का चिंतन चलेगा आत्मचिंतन हो रहे पाता तो ये बताया जो जीवन मुक्त अवस्था में जो व्यक्ति होगा माने अभी शरीर छुटा नहीं है तो संसार उसके दृष्टि में मिथ्या है बाजटान वृष्टि से देख रहा है तो ऐसी स्थिति के व्यक्ति जो जीवन मुक्त योगी होगा उसका बाहर और अंदर दोनों में सदा आनंद और स्वाद नहीं होता अपने आप में मान एक सुखानुभूति जीवन में आती है उसकी विज्ञानी का जीवन में रोना धोना बनता नहीं जब है जब मिथ्या समझाए इसके लिए क्यों रोएगा वास्तव में मिथ्या समझा तो रोएगा क्यों रोएगा तो ये और वैराग्य का फल होता है ज्ञान पहले वैराग्य चाहिए जीवन में वैराग्य हो तो ज्ञान होगा विषयों से वैराग्य होगा तब तो ज्ञान होगा और ज्ञान का फल होता है उपराम विषयों से उदासीनता आना अगर ज्ञान वास्तव में हो जाए तो विषय की तरफ नहीं जाएगा आत्मज्ञान यदि हो जाए तो विषय की तरफ उदासीन रहेगा वही उपरती फल है और उपरति का फल होता है क्या शांति अगर विषयों से उपराम आ गया उदासीन बाद में तो आपके जीवन में शांति मिलेगी ठीक है स्वानंदानुभवाद शांति अपने अपने आनंद के अनुभव जब करने लग जाता है तो शांति मिलती है वह है उपरती का फल वैराग्य का फल ज्ञान और ज्ञान का फल उपराम विषयों से उदासीनता अगर विषयों से उदासीनता आ गई तो अपने आप में शांति ये अंतिम शांति फल है ऐसा यदि आगे आगे वाला नहीं हो रहा है आपके शांति नहीं आई तो उपराम नहीं हुआ हु। और उपराम नहीं, उपराम नहीं आए उपरांता नहीं आई हो तो ज्ञान नहीं हुआ अगर ज्ञान नहीं होता है तो बैराग्य नहीं हुआ ये कहा था यदि उत्तर उत्तर अभाव है यदि आगे सबसे अंतिम में शांति है शांति नहीं है जीवन में तो समझना विषय में से उपराम नहीं है विषयों में है मन इसलिए शांति नहीं मिल रही यदि उत्तर उत्तर का अभाव होता तो पूर्व पूर्व निष्फल होगा अगर शांति जीवन में नहीं आए तो उभरती व्यर्थ हो जाएगी और ज्ञान नहीं होगा तो उपर, उबरती, ये उपरती यदि जीवन में नहीं तो ज्ञान व्यर्थ होगा अगर वैराग्य नहीं है तो ज्ञान नहीं हुआ तो वैराग्य व्यर्थ होगा ऐसी स्थिति निवृत्ति परमा तृप्ति आनंदो अनुपमा स्वता कहा यही निवृत्ति जो परम है आनंद है तृप्ति है विषयों से निवृत्ति ये स्वतः ही होना चाहिए जिसमें उपमा कोई नहीं ऐसा आगे बदलाया था दृष्ट दुखे दुख, दुखे अनुर्वेगा जो दुख है सामने है शरीर दुख है इससे छठपटाहट भी नहीं आना चाहिए विद्याया प्रस्तुत फलम अगर ज्ञानी होगा तो दृष्ट दुख पूर्व में जो दुख का अनुभूति होती थी तो उसका क्या होगा उद्वेग नहीं होगा अब छठपटाहट नहीं करेगा वो जो होना है होना है निश्चित हो गया अब क्यों रोकर के क्या होना रोकर के क्या होना है यद कृतम भ्रांति बेलायाम नाना कर्म युगतम पहले अज्ञान अवस्था में अच्छा बुरा बहुत सारे कर्म करता था देहाभिमान पूर्वक पश्चात नरो विवेके न तत्थम कर तुम्हारी पहले जो कार्य करता था ज्ञान के बाद कैसे करेगा वो जैसे पहले रज्जु में सर्व बुद्धि करता था और भयभीत होता था रज्जु ज्ञान के काल में वो नहीं करेगा सर्व भी नहीं करेगा भयभीत भी नहीं होगा अज्ञान काल में जो कार्य करता था ज्ञान काल में क्यों करेगा वो तो रोना धोना अज्ञान काल की बात है ज्ञान काल में नहीं होगा ऐसा बतलाएगा यहां तक हो गया इसके आगे विद्या फल सैदो निवृत्ति प्रवृत्तिरज्ञान फल तदीक्षितोन्मृगतृष्णिकारौ नोचे विदो फलम किमस्मा विद्या फल सियाद असतो निवृत्ति प्रवृत्तिरान फल तदीक्षिति काफल किमस्म विद्यालम सियाद असतो निवृत्ति ज्ञान का फल असत से आपकी निवृत्ति हो जानी चाहिए देहादि जो असत पदार्थ है उसे निवृत्ति होना चाहिए ज्ञान का ही फल है Yeah, nah. अगर ज्ञान हुआ मानते हैं तो इससे अलग होना पड़ेगा तभी ज्ञान का फल होगा विद्या फलम श्या विद्या का जो फल ज्ञान का जो फल है क्या है असतो निवृत्ति असत से निवृत्ति होनी चाहिए असत शरीर उनसे अपने असंगता आनी चाहिए तब ज्ञान हुआ मानना पड़ेगा विद्या का फल यही ज्ञान का फल यही है असतो निवृत्ति और अज्ञान का फल क्या है कहते हैं प्रवृत्तिर अज्ञान फलम प्रदीक्षितम अज्ञान फलम प्रवृत्ति विषयों की तरफ प्रवृत्ति हो रही तो कहना अज्ञान है अभी अज्ञान का फल है परिणाम जब तक अज्ञान रहेगा तब तक विषयों के तरफ आपधापी होती है और ज्ञान होगा तो विषयों से निवृत्ति होगी यही फल है दोनों का फल है अज्ञान का फल है प्रवृत्ति और ज्ञान का फल है निवृति यही है विद्या फलम से आद असत निवृत्ति असत से निवृत्ति यह विद्या का फल ज्ञान का फल और प्रवृत्ति क्या है अज्ञान फलम अज्ञान का फल होता है विषयों में प्रवृत्ति तदीक्षितम ऐसे देखा हुआ है कहा देखा एक फल देखा तद माने फलम इक्षितम देखा कहा देखा तद्ज्ञा ज्ञोर यन मृगतृष्टिकाद नोचे विदो दृष्ट फलम जिम असम्त करें वो ज्ञर अज्ञा में देखा है मृग तृष्टि का में जो जल भाषा है ना वहाँ ज्ञानी अज्ञानी में दो काम देखा है ज्ञानी की तो निवृति होगी वहां से जो वास्तव में हेत समझता है तो उसकी प्रवृत्ति होगी कि नहीं विज्ञानी माने वहां उस विषय की ज्ञान ज्ञाता कि रेत है समझेगा ज्ञान हुआ तो प्रवृत्ति नहीं होगी वहां और जो रेत है करके नहीं समझ रहा है उसकी क्या होती है तो अज्ञानी की प्रवृत्ति है विषयों में मृग दृष्टि का आदि ने देखा है ज्ञानी की निवृत्ति माने ज्ञानी माने वह आत्मज्ञानी नहीं जो वस्तु है उसकी ज्ञाता उसकी तो निवृत्ति होती है वहां और अज्ञानी की प्रवृत्ति देखा है तो यहां भी आत्मज्ञान यदि हुआ है तो विषय से विवृत्ति होगी ये फल है और अज्ञान है तो विषय में प्रवृत्ति होगी कहाँ देखा मृग दृश्य काउ तद ये फल है वहाँ। देखा है वहां मृग तृष्य आदि ने देखा है क्या देखा तज्ञा ज्ञर तज्ञ और अज्ञ दो हैं वो माने रेत को जानने वाला और न जानने वाला दो व्यक्ति है वहां तो न जानने रेत को न समझने वाले की तो वहां जल में प्रवृति होती जल मान करके और जेब समझने वाली की निवृति होती है माने ज्ञानी और अज्ञानी में ने देखा है ज्ञानी की निवृत्ति अज्ञानी की प्रवृत्ति कहा देखा मृग के आदि में देखा तो यहाँ भी आत्मज्ञान यदि हुआ है तो विषयों से निवृत्ति होनी चाहिए तब मानेगी आत्मज्ञानी है और नहीं तो प्रवृति है तो अज्ञान है कोई तो होगा नोचे विदो दृष्ट फलम के यदि ऐसा न हो असत से निवृत्ति यदि न हो ज्ञान का फल तो ऐसी स्थिति में दृष्ट दृष्टफलन के ज्ञान से दृष्ट दृष्टफल क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलना है असत से निवृत्ति ही होनी चाहिए अगर वास्तव में आत्मज्ञान है तो क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी में प्रवृत्ति और निवृत्ति देखिए कहां रेत में देखा है मेरे कृष्ण का आदि ने देखा है रेत चमकीले रेत में देखा अज्ञानी की प्रवृति होती जल मान करके दौड़ता है और जो वहां रेत का ज्ञाता होगा वो ज्ञानी उसकी प्रवृति नहीं होती है होती है तो व्यक्ति का जो व्यवहार है अभी आएगा तो अभी आएगा हित प्रज्ञा की चर्चा करेंगे कैसा रहना चाहिए जीवन मुखी में आज आप कहेंगे यह माने अगर ज्ञान हुआ है तो विष्णु से निवृत्ति होगी प्रारब्ध के अधीन जो कुछ होगा भीतर से प्रेरित होकर के जाएगा एक होता है होना एक होता है करना जैसे पत्ते भी चलता आप भी चलते हैं आप अभिमान पूर्वक चलते हैं और पत्ता बिना अभिमान का होता है हवा के डेग जिधर ले जाए उधर चलता है वो भी चलता है पेड़ से छुटा हुआ जो पत्ता है वो भी तो उसके भी तो गमन होता है ना वहां पत्ते में गमन होना है करता नहीं हो गमन अभिमान नहीं होगा, वहां चंदू यहां अभिमान है यानी जो भी होता है वहां ज्ञानी करता नहीं ज्ञानी से होता है उसका जो प्रारम्भ होगा जैसे करवाएगा होगा वहां वो अभिमान पूर्वक नहीं मैं एक मनुष्य हूं मेरे लिए कर्तव्य है ऐसा करना है ऐसी बुद्धि नहीं वहां याभिमान रही तो अहंकार रही तो जो वहां क्रिया होती है वो करता नहीं है इसलिए उसका फल से बंधन बनेगा भी नहीं अज्ञानी अहमभावपूर्वक आगे क्रिया करता है वो तो क्रिया उससे होती नहीं क्रिया करता है कर्म करता है इसलिए बंधन फल, फल के लिए बंधन में पड़ जाता है कितना देगा आगे कहते हैं अज्ञान अज्ञान हृदय हृदय विनाशो विनाशो यद्यसे यद्यसे क्षोर्षय किवृत्ति लोग कहते हैं विषय बुरे हैं विषय बुरे हैं विषय बुरे हैं विषय को दोष देते हैं विषय बुरे नहीं तुम बुरे हो विषय किसी को प्रवृत्ति नहीं करते कहते हैं तुम स्वयं वहां जाते हो विषय की तरफ विषय ने कभी नहीं कहा कि मेरे तरफ आओ मेरे को पकड़ो नहीं बोला है गलती तुम्हारी है ये कहना चाह रहे हैं विषय के दोष नहीं देना गलती तुम्हारी है कैसे अज्ञान हृदय ग्रंथिर विनाश हो यदि अशेषता जो अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि है ये मान शरीर में तादात में ये जो हृदय ग्रंथि कहते हैं जड़ चेतन के जो तादात में हृदय ग्रंथि बोलते हैं जिसको यदि अशेषता विनाश से यदि यह संपूर्ण रूप से विनष्ट हो जाए कौन ये तादात में ये जो देह में तादात्म्य है हम या अगर संपूर्ण रूप से इसका विनाश हो जाए हम अलग हो जाए शरीर अलग रहे जैसे मकान से हम अब अलग हैं इसी प्रकार हम और शरीर में भेद दिखने लग जाए खाई दिखने लग जाए एकता का अभाव हो जाए शरीर और आत्मा का एकता खतरनाक एकता है ये इसको चिड़जड़ के ग्रंथि बोलते हैं तादाद में बोलते हैं ये यदि अशेषता विनाश अच्छा एक कर्ण भी ना रहे बिल्कुल अशेष रूप से विनाश हो जाए गनिच्छोर विषय किम प्रवृत्ति कारण सत इच्छा नहीं करता जो भी विषय की क्या इच्छुक नहीं है अनिच्छु है विषय नहीं चाहता ऐसे व्यक्ति को विषय प्रेरणा देते हैं छोटा है उसको क्या विषय को न चाहने वाला जो व्यक्ति होगा हाँ। क्यों तादात में जब हट गया शरीर और आत्मा का जो हृदय ग्रंथि बोलते हैं तादाद में है, विवेक के द्वारा हटाया है उसने जैसे मकान से अपने को अलग मानता है वैसे शरीर से अलग मानने लग गया है उस स्थिति में विषयों की इच्छा करेगा नहीं क्यों विषय जितने भी चाहिए थे किसके लिए चाहिए था शरीर के लिए चाहिए था वो शरीर के साथ एकता होने के कारण मुझे ये चाहिए वो चाहिए मकान चाहिए दुकान चाहिए करके एकत्रित करता था विषयों का किंतु अब शरीर से जब अपने को अलग कर देता है विवेक के द्वारा तो आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए आत्मा ना भीगेगा उसको छतरी की जरूरत नहीं हाँ। ना मकान की जरूरत नहीं आत्मा तो वहीं भीगने वाला है नहीं मानी इसकी रक्षा के लिए मैं मेरी रक्षा समझ करके चलता था तो अज्ञान हृदय ग्रंथेर विनाशो यदि अशेषता की जो जड़ और चेतन की गांठ जो बोलते हैं माने तारात में देह के साथ जो एकात्मा यदि नष्ट हो जाए एक कण भी न रहे अशेषता बोला है शेष न बचे ऐसी स्थिति में पहुंच जाए वो विषय को चाहेगा उस काल में विषय की चाहना शरीर के साथ एकता होने पर है हम इन इंद्रियों के माध्यम से विषय भोगना चाहते हैं इसमें एकता होने पर इसकी एकता यदि टूट गई हो तो अनिच्छुक हो जाता है विषय नहीं चाहेगा उसका अनिच्छोर जो नहीं चाहता है विषय इच्छुक नहीं जो विषय केवल प्रवृत्ति के कारण से तो विषय क्या स्वतः प्रवृत्ति के का कारण बन जाएंगे क्या इसको प्रवर्तना देंगे क्या नहीं देंगे जब उदासीन अवस्था में बैठा हुआ है विषय खुद नहीं करेंगे आपको आपके भीतर राग है उस स्थिति में वो प्रेरणा विषय नहीं दे रहे आप स्वयं वहां पहुंचते हैं उसके स्थिति है तो उसके लिए विषय कोई प्रवृत्ति के कारण नहीं बनते हैं उस काल में देखना आत्मा को अलग करने के पश्चात विषय आपको कुछ भी नहीं कर सकते प्रेरणा नहीं ये शोता कहाँ देंगे वो तो देह में तादाद में करके आप ही उनको चाह रहे थे विषय आपको नहीं चाह रहे थे पहले भी आप चाह रहे थे अब देह से तादाद हटा दिया तो विषय आपका कभी प्रवृत्ति के कारण नहीं बनते श्रोता है आपके राग हाँ जब तक था तब तक होना था अब राग हट गया है उसे कुछ नहीं कर सकते। ये कहा वासनानुदयो भोग्ये वैराग्योपधि अहम भावोदया भाव बोधोधिवृत्रुत्पत्तिर्मियादो पर स् वासुदयो भोग्ये वैराग्य परोवधि अहम भावदया भाव बोधोवधि लीन वृत्तेरुत्पत्तिर्मियाद परते देखो वैराग्य का जो परम अभी क्या होता है माने वैराग्य है हल्का फुल्का बहिराग्य अलग चीज है परम सीमा पर बहिराग्य की परम सीमा में पहुंचा है तो क्या परीक्षा क्या है परीक्षण क्या है वो कहते परीक्षण यह है वासना अनुदयो भोग्य भोग्य पदार्थ जितने भी हैं ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध यही भोग्य पदार्थ होते हैं इनमें संस्कार न जगे भोगने की इच्छा न जाए विषयों को एकत्रित करने के कोई संस्कार नहीं जगता हो आपके भीतर एक तो होता है भीतर में संस्कार परेशान कर रहा बाहर से आप दबोच रहे हैं अलग बात है वासना का उदय ही न हो संस्कार का उदय ही न हो अंतकरण में माने कोई भी भोगने की इच्छा के जो संस्कार हैं पहले भोगा हुआ है वो उस संस्कार उसमें बैठे हैं उसका उदय ही न हो अंतकरण में सब समझना परम वैराग्य है परम वैराग्य में जो व्यक्ति बैठा होगा उस काल में कोई भी पूर्व भुक्त विषयों का संस्कार उसको नहीं सताएगा संस्कार का उदय न होना यह है वैराग्य की परम काष्ठा परम सीमा थोड़े थोड़े वैराग्य में तो थोड़ा वैराग्य भी हो रहा है इधर संस्कार परेशान भी कर रहा है भीतर से दोनों होते हैं किंतु परम काष्ठा में वैराग्य की परम काष्ठा में जो पहुंचा होगा उसकी ही पहचान है अंतकरण कोई संस्कार भी विषय भोगने की संस्कार न जगे तब समझना कि वैराग्य पूरा है वासना अनुदयो भोग्य वासना आंद भोग्य पदार्थ भोग्य में शब्द स्पर्श रूप रस गंधे पांच ही होते हैं कोई भी विषय होगा भोगने का प्रकार तो पांच ही है चाहे शब्द रूप से चाहे रस रूप से चाहे स्पर्श रूप से चाहे गंध रूप से यही चाहे रस रूप से यही पांच रूप रूप से शब्द स्पर्श रूप रसगंध देखना है सुनना है चखना है सुनना है छूना है यही होता है विषयों का अंतिम स्थिति यही है तो वो जो पूर्व भोगे गए पदार्थों में भोग्य विषय में शब्द आदि में बासना का उदय न होना माने संस्कार हमको परेशान न करें जब काल में पहुंच पहुंचता तब समझना परम बैरा क्या छोटे मोटे बैरागे काल में तो इधर भी परेशान उधर भी परेशान रहता है वासना का अनुदय होना उदय न होना किस में भोग्य विषयों में भोग्य विषय पांच ही है शब्द स्पर्श रूप स्तंभ है कोई भी चीज आपके पास होंगे पांच प्रकार में से एक प्रकार से सेवन करेंगे आप उसको पांच ही होते हैं तो इनमें वैराग्य से परोवरी कोई किसी भी प्रकार का संस्कार न जगना जिसे भोगने की इच्छा नहीं आना यह है वैराग्य के परम अवधि बड़ा है बैराग्य के पूर्ण अवधि में बैठा हुआ व्यक्ति के अंतर्गत में जगते नहीं बासना भोगने की इच्छा नहीं एक दूसरा ज्ञान हुआ ठीक है हल्का फुल्का ज्ञान एक गलत चीज है किंतु तो ज्ञान की जो परा है परम सीमा है परम अवधि क्या है कहें अहम भाव उदया भाव अहंकार का उदय न होना मैं करके शरीर आदि में आता है ना अहम भाव माने अहंकार का उदय का अभाव होना अहंकार के अहम भाव शब्द का अर्थ अहंकार अहंकार का उदय का अभाव यह इंद्री आदि के अहम भाव का अभाव होना यह ज्ञान के परम अभी है परम सीमा है अगर शरीर आदि में अहम बुद्धि नहीं है तो वो ये ज्ञानी हो गया पक्का ज्ञानी हो गया विज्ञान तो की अवधि यह है और लीन वृत्तिर अनुत्पत्तिर मर्यादो परते स्तुषा एक बार आत्मा के तरफ जो लीन हो गया वृत्ति अंधकरण की वृत्ति आत्मा के तरफ लग गई अहम ब्रह्माष्ट में पहुंचा है वृत्ति पहुंचती जैसे मैं मनुष्य हूं ये वृत्ति है वैसे अहम ब्रह्माष्टी है वृत्ति मन बनाएगा लीन हो गई जो वृत्ति आत्मा की तरफ उछा फिर अनुत्पत्ति फिर दोबारा विषयों के तरफ में नहीं आना एक बार आत्मा के तरफ होगी वृत्ति तो विषयों की वृत्ति लीन हो गए थे सब विषयाकार नहीं हो रहा था फिर दोबारा विषयाकार भी नहीं आना ये उपरति का परम मर्यादा है उपरां का परम मर्यादा माने आत्माकार वृत्ति बना करके विषयाकार वृत्ति को जो आत्मा में लीन करा दिया था आत्माकार वृत्ति में आपने एक बार लीन कराया हुआ था उनकी फिर उदय न होना उत्पत्ति नहीं होना मैंने विषयाकार वृत्ति दोबारा न बनना तो आत्माकार वृत्ति नहीं रहना ये उपरअि की परम मर्यादा है सा मर्यादा परम मर्यादा सीमा माने अति उपरा है इसको विषयों से बोलना मैंने विषयों की विषयाकार वृत्ति बनना ही नहीं एक बार लीन कर दिया आत्मा के तरफ तो विषयाकार वृत्ति का अभाव रहना हमेशा इसको कहते हैं मर्यादा का परम अक्ति उपराम का परम मर्यादा ये मानते हैं ये कहा आगे एक जीवन मुक्त पुरुष होगा उसका क्या लक्षण होगा सिंह आता है पूछ आता है क्या आता है एक पहचान क्या होगा लगता हमारे जैसा ही वो पहले जैसा था वैसे ही लगता है हाँ। तो लोग बोलते हैं ज्ञानी है ज्ञानी है, है ऐसे बोल बोलते पता नहीं लोगों को कैसे पता लगा हमको तो कोई पहचान मिलता नहीं वहां जो स्थिति हमारी बाहर से वैसे ही था वो भी खाता भी है सोता भी है भोसा भी है सब काम हमारे जैसे चल रहा है तो क्या पहचान है जीवन मुक्त का माने आत्मज्ञान हो गया है विषयों को मिथ्या समझना ऐसी स्थिति में बैठा है वो जीवन मुक्त अवस्था है यही तो है तो उसकी क्या पहचान है तो उसका पहचान बताते हैं जीवन मुक्त के कुछ पहचान देते हैं माने जो उनका तो स्वभाव तो वो स्वरूप बन जाता है और हमारे लिए साधन हो जाता है वो चीज हमको अपनाना पड़ेगा वो अपना चुके हैं उनका स्वभाव बन चुका है वो हमारे लिए उनको अपनाना पड़ेगा तब हम पहुंच पाएंगे इसके लिए जीवन मुक्त तो पुरुष की चर्चा करते हैं आज लक्षण बताते हैं ब्रह्माकार तया सदा स्थित तया निर्मुक्त बाह्यारे अन्य वेदित भुग भोग कलनो निद्रालुवत बालवत लोकित लोक बज्जगदीद पश्य आस्ते ली आते कशिदन पुण्यफलुर्धन्य सो ब्रह्मा ब्रह्मात सरास्तया निबाथ कन्या वेदितुग्य भोग खलनो निद्रालुवद बाल स्वनालोकोकविद्यचिलधी आस्ते समान्यो ब्रह्माकार पुण्यफलुधन्य सामो भुवीयात्रेन से आकार ब्रह्मास्मि इस भाव में रहने मेरा निशा ब्रह्मातया ब्रह्माकार में है मनुष्याकार में नहीं है जीवन मुक्त पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति में होता है मनुष्याकार वृत्ति में नहीं होगा मनुष्यकार वृत्ति में जन की स्थिति यही है जो अज्ञानियों की स्थिति है किसकी स्थिति मैं एक मनुष्य हूँ कहने वाला अज्ञानी होता है जो मनुष्याकार में रहता है किंतु एक ज्ञान ये जीवन मुक्त अवस्था में ब्रह्माकारतया सदास्तया निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित है जीवन मुक्त पुरुष ऐसे होने से निराकार आकार को जो आकार जैसे सुख आकार है कि निराकार है सुख का आकार बनता है कि नहीं बनता है ज्ञान होता है वही आकार है उसका जैसे सुख की अनुभूति होती है हो, मधुर रस की अनुभूति होती है हो, कैसा आकार है उसका क्योंकि ज्ञान होता है ना वैसे निराकार का आकार ब्रह्माकार रूप से निरंतर रहने से सदा सदास्तितया निरतर वो ब्रह्माकार वृत्ति में अहम ब्रह्मास्त्र में है वो अहम मनुष्य इस भाव को भूल गया है जीवन मुक्त ऐसा होता है ऐसा होने से निर्मुक्त बाह्यार्थ धीर बाह्यार्थ बुद्धि को उसने से भुगत है वो बाह्यार्थ बुद्धि नहीं है उसके पास माने बाह्यार्थ वृत्ति नहीं है घटभाकार वृत्ति मनुष्याकार वृत्ति उसके पास नहीं है वो निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में मस्त है निर्मुक्त बाह्यार्थ भी बाह्यार्थ बुद्धि से निर्मुक्त है जो माने बाह्य विषयों के आकार उसके पास है ही नहीं निर्मुक्त है मुक्त है वो ऐसा है। और कहते हैं महाराज खान पान आदि कैसा चलता है कहते अन्य आवेदित तो भोग्य भोग का कल अन्य के द्वारा ला करके खिलाया हुआ जो भोग्य पदार्थ है उनका सेवन करता है वो अपने आप प्रयत्न है क्या तो प्रारब्ध लाएगा उसका प्रारब्ध के द्वारा कृषि यहाँ प्रेरित तो होकर के आएगा उसके पास अन्य के द्वारा आवेद माने निवेदित जो भोग्य पदार्थ हैं भोग कलन उसी भोग का उसी भोगता करने वाला है वो प्रयत्नपूर्वक भोग नहीं करता विषयों का क्या प्रारब्ध जैसा लाए उसमें निर्भर होकर के बैठता है प्रयत्नपूर्वक विषयों का भोग नहीं अन्य के द्वारा आवेदित अन्य निमित्त बने स्वयं निमित्त था पहले मैं वहां जाऊं ये मिलेगा वहां लाऊ ऐसा करूं निमित्त बनकर चलता था आज वो नहीं है अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया अन्य प्रारब्ध ही वो प्रेरणा करके कहीं न कहीं से पहुंचाता उसको अन्य आवेदित भोग्य भोग का कलन हो अन्य के द्वारा निवेदित जो भोग्य पदार्थ है उस भोग का कलन माने ग्रहण करने वाला निद्रालु निद्रालुवध बालवध जैसे निद्रालु व्यक्ति है ऐसी स्थिति है उससे सोया हुआ व्यक्ति के समान है अथवा बालक के समान बालक का दूसरा को रखता है स्वयं ख्याल नहीं रखता तब जीवन चल रहा आप बहुत ख्याल रखते हैं अपने फिर भी गड़बड़ी हो जाती है अगर दे बालक के समान हो जाए वास्तव में जीवन तो चलता है निर्दालु सोया हुआ व्यक्ति के समान माने स्वतः प्रवृति नहीं है भोग्य पदार्थों के लिए असोया है व्यक्ति तो उस काल में महामाया वहां ला के प्रबंध दिखाती है स्वप्नों में उसका प्रयत्न तो है नहीं वो तो सोया पड़ा है अथवा बालवत बच्चा कोई प्रयत्न नहीं करता खान पान आदि के लिए वहां जाऊं यहाँ जाऊँ उसका भी काम चल रहा है उस टाइम से रहता है निद्रालू के समान अथवा बालक के समान हो जाता है जो जैसा दे देखो तो ब्रह्माकार वृत्ति बनाया जाएगा प्रयास बंद हो जाता है वो अंतिम में जाकर बंद होगा पहले तो शुरू रहेगा मैंने ब्रह्मागार वृत्ति इसके लिए बनानी पड़ रही है अज्ञान को हटाने के लिए अज्ञान जब तक सूक्ष्म अंश रहेगा तो सूक्ष्म अंश तक रहेगा तब तक ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए उसको बिल्कुल समाप्त करना है ना जड़ से उभारना है पहले थोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हल्का हल्का करते करते इधर ब्रह्माकार वृत्ति बढ़ती गई तो उधर अज्ञान हल्का हो गया एक दिन समाप्त हो जाएगा एकाएक करके जाता नहीं अज्ञान जैसे धक्का दिया गया ऐसा नहीं होता अनेक जन्मों से इसका जो तादाद में पड़ा हुआ है अनंत जन्मों का एकाएक छोड़ ही जाना है कितना है कि जो साधक लोग होते हैं थोड़े से हल्का सा होता है उनमें और बिल्कुल ऊंचे शिखर में पहुंचे उनका बिल्कुल समाप्त हो जाता है और संसारी जो होते हैं प्रगाढ़ रहता है इस तादाद में इसका तादाद में भेद है तो जैसे जैसे यहां पर ब्रह्माकार वृत्ति की बढ़ोत्तरी होती जाएगी वही ज्ञान शब्द से बोला जाता उसी को वैश्वेश वो अज्ञान हल्का पढ़ता जाएगा पढ़ते पढ़ते एक दिन वो समाप्त तो होगा पूरा एकाएक नहीं होता जादू जा करके तो ना उसको क्या प्रयास उसके पास जो निद्रलु को जो भोग मिलता है जो भी है वो अज्ञान देता है वो भोग पूर्व संस्कार भोग दे रहे हैं वहाँ क्या वो तो बड़ा हुआ किस तरह में कोई प्रवृत्ति नहीं उसके पास माने हम जब देखते हैं उसको निद्रालु व्यक्ति को तो वो प्रयत्न रहता है भोग्य क्यों भोग मिल रहा है वहां प्रयत्न रही थे तो भोग्य पदार्थ मिल रहे हैं उसको वहां भी देखना सुनना खाना पीना हो रहा है अलग बच्चे के समान बोल दिया बालक कोई प्रयत्न नहीं करता फिर भी उसको भोग्य पदार्थ मिलता है ये किसी निमित्त से आता नहीं जाता इस तरह से रहता है वो केवल भोग्य पदार्थ लेने के लिए ऐसा करके बैठना भी चाहिए वास्तव में इधर होना चाहिए ब्रह्माकार वृद्धि में रहना चाहिए बाह्यार्थ बुद्धि से हटा हुआ हो बिहारी का भान नहीं पड़ा है तो उस स्थिति में निद्रालू के समान बालक के समान हो कहते स्वप्न लोकलोक बच जगत इधम कहते हैं, ये जगत को जो है ना पश्चन प्रचित लब्ध ही जो लब्ध बुद्धि वाला है जिसको आत्मज्ञान हो जाता है लब्दाधीर ये नसा लब्ध जिसने बुद्धि प्राप्त विवेक प्राप्त कर लिया लब्ध बुद्धि मानी बुद्धि विवेक जिसने प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति क्या देखता है जगत को सपना स्वप्न आलोकित तो आलोक अवध जगत इधम पश्चन ये जगत को देखता तो है ये नहीं कि ज्ञान होने के बाद देखने ही बंद हो जाए ऐसा नहीं होता किंतु स्वप्न में देखा हुआ जैसा जगत में जितनी आस्था होती है वैसी आस्था इसमें रहती है स्वप्न में आलोकित जो जगत है उसमें कितनी आस्था होती है जगे हुए व्यक्ति के लिए राजा बन गए थे कल आप रात में किन्तु आज सुबह देखते हैं जरूर सपना तो बाबा जी कितनी आस्था रहेगी राजा पने में कुछ नहीं होता वैसे आस्था समाप्त तो हो जाती है उस जगत स्वप्न के जगत के समान जैसे जग गए स्वप्न से जगने पर यहां आस्था समाप्त तो होती है स्वप्न में तो वो भी इस जगत से जगा हुआ है जीवन मुक्ति अवस्था में गया हुआ है तो ये जगत को खुशी ढंग से देखता है जैसे स्वप्न के भुख्य करा पर जो आस्था तो मैंने इसमें आस्था नहीं रखता ये कहना है स्वप्न आलोकित अलोक अवध स्वप्न में आलोकित जो लोग हैं उसके समान ही इदम जगत पश्चन ये जो है जगत को वैसे ही देखता है माने देखना बंद नहीं होगा पेड़ पेड़ी ही दिखेगा किन्तु इसमें जो सत्यत् तो बुद्धि समाप्त हो जाएगी क्या होगा स्वप्न के भोग में जगने पर सत्य तो बुद्धि समाप्त होती है वैसे ही सत्यत तो बुद्धि समाप्त होगी माने बाध्यता वृत्ति बोलते हैं उसको उस ढंग से रहता है ऐसा जो लब्ध बुद्धि वाला विवेक वाला व्यक्ति आज रहता है कुछ कश्चित कोई महापुरुष है वो सबके कहा होना वो कोई महापुरुष है वो अनंत पुण्य फलभोग अनंत पुण्यों का फल भोगने वाला होता है उस काल में वो छोटे मोटे के पुण्य के प्रभाव से वहां नहीं पहुंचा है वो बहुत बड़ा पुण्य के कारण पहुंचा है अनंत पुण्य फलभुग अनंत पुण्यों का फल भोगने वाला धन्य समान योग हुई कोई व्यक्ति है और मान्य है जगत में भूवि सारी जगती जगत में वो तो मान्य है सम्मान्य व्यक्ति वो होता है जीवन मुक्त बोल आगे जीवन मुक्त बोलो चाहे स्थित प्रज्ञ बोलो बात ये है जिसकी बुद्धि स्थित हो गई वही स्थित प्रज्ञ वही जीवन मुक्त एक ही चीज है स्थित प्रज्ञा और जीवन मुक्त में कोई अंतर में एक ही चीज होता है उसी को अब स्थित प्रज्ञ अनुसर वर्णन करते हैं स्थित प्रज्ञो यदि रदानंदमस्तुते ब्रह्मे विली निर्विकारो भी निष्क्रिय प्रज्ञो यतिरम विनिष्क्रियः अयम यति ये जो यति है यति मैंने प्रयत्नशील वो यही बोलते हैं उसका भीतर की तरफ प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न नहीं, नहीं है तो भीतर के तरफ प्रयत्न करने वाले को यति शब्द से बोलते हैं यति शब्द का अर्थात लोग में सन्यासी को बोलते हैं वो प्रयत्नशील है इसलिए उसको यति कहा गया यति प्रयत्न रातू है यति रातू प्रयत्न अर्थ में है उसी से यति बनना है तो प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न नहीं है, भीतर का प्रयत्न उसका जाली है भीतर भीतर साधना तो उसकी चल रही है वो प्रयत्न हुआ ऐसा प्रयत्न करने वाले को यही बोलते हैं और बाहर के तरफ जो प्रयत्न चल रहा है जिनका उनको संसारी बोलते हैं ठीक है प्रयत्न ये इनका भी है उनका भी दोनों का होता है जो बाहर विषयों की तरफ प्रवृत्ति है प्रयत्न है।, है वो संसारी और भीतर आत्मा के तरफ जिसका प्रयत्न चल रहा है वो यही कहलाता है धातु है यही प्रयत्न स्थित प्रज्ञों यदि अयम अय यदि स्थित प्रज्ञा यह यदि जो है स्थित हो गई बुद्धि स्थित प्रज्ञा यश्य स स्थित प्रज्ञा बुद्धि अवस्थित हो गई जहां पहुंचना वहां पहुंचकर बैठ गई वह स्थित प्रज्ञा कह रहा आत्मा का वृत्ति में पहुंचने पर वह स्थित प्रज्ञा कह रहा था हो गई बुद्धि अब ठिकाने लग गई बुद्धि पहले तो बढ़क रही थी अब ठिकाने में लग गई इसलिए वह स्थित प्रज्ञा हो गया, स्थिर हो गई बुद्धि जी अब छटपटाहट हाँ नहीं है विषयों के भोगने की जो उथल पुथ, पुथल, पुथल भाव समाप्त हो गया बुद्धि ठिकाने में आ गई ये स्थिति पर क्यों होता है यदि अम वो क्या करता है वो यदि कहते वही यति होता है वो यह सदानंदमद निरंतर आनंद का भोग जो करता हो वो स्थिति प्रज्ञी कहलाता है आनंद मान सुख स्वरूप सुख का उपभोग जो करता हो वही स्थिति प्रज्ञा होता है सदा आनंदम अश्नुय यह सज्ञ निरंतर आनंद का उपभोग जो करता हो विषयानंद स्वरूपानंद अपने स्वरूप सुख की अनुभूति में बैठा हो उसी को तो कहते हैं स्थिति प्रज्ञा ब्रह्म ही एवं विलीन आत्मा है जिसके अंतकरण आदि ब्रह्म में लीन हो गए हैं आत्मा माने अंतकरण विलीन हो गया आत्मा माने मन कहा ब्रह्म ही एवं विषय में जाता था मन अब कहा विलीन हो गया ब्रह्म में अहम ब्रह्मास्मी ये पृथ्वी में बैठा है मन जिसका उस स्थिति प्रज्ञा होता है ब्रह्मी एवं ब्रह्म में ही विलीन आत्मा विलीन हाँ। है आत्मा माने मन यहाँ आत्मा का अर्थ मन ब्रह्म में ही विलीन हो गया मन मान ब्रह्माकार वृत्ति में मन बना हुआ बैठा है निर्विकारो वो तो विकार रहित होता है वो चित्र भी और क्रिया रहित होता है उसका क्रिया रहित कोई कर, कर्तव्य रहित होता है ब्रह्मात्मनोशोधितृतिक चिन्मा वृत्ति प्रज्ञ कथ्युति भवद जीवन मुक्त स उच्यते ब्रह्मात्मनो तो शोधितेकभा निर्विकल्पा चिन्मात्र वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते भव्यश जीवन जीवनमुक्ता स उच्यते माने ये शीत प्रज्ञा व्यक्ति और जीवनमुक्ता एक ही चीज है शीत प्रज्ञा बोलिए चाहे जीवनमुक्ता मुक्त बोलिए तो भेद नहीं होता है एक ही होता है शब्द तो है परिया जा हैं स्थित प्रज्ञा में स्थित शब्द का अर्थ क्या है और प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या है इसमें बोलते हैं ब्रह्मात्मा और शोधित हो जीवात्मा और परमात्मा शोधित अवस्था के ऐक्य जो होगा जीव को भी ज्योका क्यों बने रहने दें जिस अवस्था में है परमात्मा को भी ज्योद क्यों बने रहने ऐक्य होना संभव नहीं है हम करते थे जीवत को शरीर विशिष्ट वास्ता है क्या वास्ता है ये शरीर अंतकरण विशिष्ट है और उधर माया विशिष्ट होगा तो दोनों का ऐक्य संभव नहीं है बाच्यार्थ में ऐक्य संभव नहीं है। जब शोधित करेंगे माने सुनने के बाद में मनन करेंगे श्रवण के बाद मनन करके शोधित करके माने लक्षणावृत्ति से हम चलेंगे शक्तिवृत्ति से नहीं चलेंगे बाच्य अर्थ को छोड़ देंगे तो लक्षणावृत्ति में उसका अर्थ भी चेतन होता है इसका अर्थ भी चेतन होता है तत्पर का अर्थ कोम पद का दोनों का अर्थ चेतन और शक्तिवृत्ति से देखने पर कोमपद का अर्थ होता है अंतकरण विशिष्ट और तत्पर का अर्थ होता है माया विशिष्ट ये दोनों में ऐक्य होना संभव नहीं शक्तिवृत्ति से ऐक्य करना संभव नहीं लक्षण दोनों में लक्षण करना भागते अगर लक्षण कहते हैं उपाधि को छोड़ देना उपाधि छोड़ने पर चेतन लक्ष्यार्थ में चेतन यहां भी वहां भी चेतन एक ही है वो चेतन होता जैसे एक ही आकाश था एक मकान बना दिया एक घट बनाया बनाने पर दो आकाश दिखने लग गए एक घटाकाश एक मठाकाश जैसे उपाधि है वैसे वहां कार्य भी उसी प्रकार का होगा घटाकाश में थोड़ा सा अन्न आ सकता है मठाकाश में ज्यादा अन्न आ सकता है उपाधि छोटे होने पर यह अल्पज्ञा बना हुआ है जो दीप अल्पज्ञा है क्यों उपाधि छोटी होने चाहिए गढ़ाकाश में जितना अन्ना आता है मधाकाश में उससे ज्यादा अन्ना आता है है उपाधि दोनों ये गढ़वी उपाधि मधवी उपाधि उपाधि का परिणाम उधर भुगतना पड़ता है उपही को भुगतना पड़ता है तो ये जीव में जो अल्पज्ञता है इसका उप, इसकी उपाधि अंतग्रम छोटी है अल्प है इसलिए वो अल्पज्ञ बन गया और उधर ब्रह्म में जो उपाधि है ईश्वर बनने के लिए उपाधि क्या है माया बहुत बड़ी विशाल है इसलिए वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो जाता है कुछ भी कर सकता है चेतन वो भी चेतन चेतन तो उपाधि विशिष्ट अवस्था में तो ऐक्य हो नहीं सकता जब शक्तिवृत्ति को छोड़ करके लक्षणावृत्ति से जब हम अर्थ करने जाएंगे जिसको भागते और लक्षणा करते जो शक्तिवृत्ति से जो अर्थ आ रहा है उसके संबंध जहां होगा वह देखेंगे जैसे गंगा शक्तिवृत्ति से गंगा पद का अर्थ होता है बहता पानी किंतु तो उसमें लक्षणावृत्ति करके गंगा तट होता है जो तो गंगा का जहाँ संबंध होगा पानी का संबंध होगा वही अर्थ करके निकालते हैं गंगायाम जान घोषणा वैसे यहां भी शक्ति शक्तिवृत्ति से अर्थ न लेकर के जब लक्षणावृत्ति से अर्थ लेंगे तो दोनों शोधित अवस्था में हो जाते हैं तत्पदार्थ भी स्वयं पदार्थ भी जीव और ब्रह्म दोनों शोधित हो गए यानी उपाधि रहित करके देखना क्या बेहतर उपाधि सहित में ऐके होना संभव नहीं उपाधि को हटाना वहां के भी यहाँ से बुद्धि से ये शोधित होगा ब्रह्मत्मा ब्रह्मा और आत्मा मैंने जीव दोनों शोधित अवस्था के ब्रह्मा और आत्मा कैसा फिल्टर करना पड़ेगा फिल्टर अवस्था के फिल्टर अवस्था है मैंने उपाधि को ना फिल्टर हो गया शोधित अवस्था में एक अभाव अवायन उन दोनों का एकत्व तो को ग्रहण करने वाली जो बुद्धि होगी आपकी उसी को प्रज्ञा शब्द से यहाँ बोलेंगे स्थित प्रज्ञा प्रज्ञा शब्द का अर्थ यही है जीव और ब्रह्म के जो शोधित अवस्था के एकत्व तो को अवगाहन करने वाली एकत्व तो को ग्रहण करने वाली जो बुद्धि है बुद्धि बनाएगी ना अहम ब्रह्मास्मि तो बुद्धि के काम है खेल खेलभूषि का है अहम मनुष्य भी बुद्धि बोल रही है अभी अहम ब्रह्मास्मि की बुद्धि बोलेगी वही बुद्धि शोधित अवस्था में अहम ब्रह्मास्मी बोलना है बिगड़े हुए अवस्था में अहम मनुष्य बोलना है तो ये दोनों जो शोधित अवस्था के एकत्व को अवगाहन करने वाली ग्रहण करने वाली जो बुद्धि है निर्विकल्प बुद्धि होती है, उस काल में कोई आकार को ग्रहण करने वाली बुद्धि नहीं है। जैसे अभी मनुष्य मनुष्यकार दो हाथ दो, दो पैर तो आदि को ग्रहण करके बुद्धि अहम मनुष्य बुद्धि ऐसा नहीं निर्विकल्प बुद्धि होगी वो कोई विशेष आकार नहीं होगा श्रींग वाला पूछ वाला ऐसे आकार नहीं ऐसे जो निर्विकल्प बुद्धि है चिन्मात्र वो चेतन मात्र बुद्धि हो जाती है वो बुद्धि चेतन में एक होकर के बैठी हुई है वो ऐसी जो बुद्धि है बुद्धि चिन्मात्रा वृत्ति चिन्ह मात्रा को वृत्ति बना करके बुद्धि बैठी उसी वृत्ति को प्रज्ञा इति तथ्य प्रज्ञा ऐसा कहा जाता है स्थित प्रज्ञा में ही प्रज्ञा जिसकी ऐसा बोलना है तो स्थित प्रज्ञा में आयु हुए प्रज्ञा का अर्थ ऐसा करना माने जीव ब्रह्म को एकत को ग्रहण करके बैठी हुई जो चेतन मात्र को विषय करके बैठने वाली बुद्धि को प्रज्ञा कहा। ये प्रज्ञा कहा जाता है और सुस्थिता साहब जैसे वो जो प्रज्ञा सुस्थित हो गई और सम्यक प्रकार से स्थित हो गई हो और चलना फिरना बंद हो गया बाहर विषय में जाना बंद हो गया हो जुना। जुना। सुस्थिता साहब जिस व्यक्ति का वो जो प्रज्ञा सुस्थित हो गई है ऐसे जीव प्रमुख को के को ग्रहण करने वाली को प्रज्ञा कहा वो प्रज्ञा सुस्थित हो गई सुस्थिता तो सुस्थित सम्यक प्रकार से स्थित हो गई है जिसका होना है जीवन मुक्ता तो उसी व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते है ऐसी प्रज्ञा जिसके पास है वो जीवन मुक्त है स्थित प्रज्ञा और जीवन मुक्त ये होता मुझे तो प्रज्ञा आ रही है दौड़ रही है यहाँ प्रज्ञा दौड़ नहीं रही है प्रज्ञा भी तो दौड़ रही है लताकार पताकार विषयों में भाग रही आपसे वहाँ प्रज्ञा तो, तो आ जाएगा तो लौकिक प्रज्ञा आई है बुद्धि तो है विषय को जानने वाला को पुरुष है तो मानेगा मैं बुद्धिमान हूँ तो बुद्धि है सबके पास किन्तु सदुपयोग और दुरुपयोग यही गड़बड़ है बुद्धि चाहिए वहां भी निर्बुद्धि को आत्मा नहीं मिलना बुद्धि के सहारे से लेना है ष्णु के तरफ ले जाए तो दुरुपयोग है प्रपंचो विस्मृत प्राय सजीवन मुक्त ये प्रज्ञा यो निरंतर प्रपंतो विस्तृत प्रायः सजीवन मुक्त हिष्यते वही कहा जाता है जीवनमुक्त व्यक्ति वही है पुरुष वही है यस्य स्थित भवे प्रज्ञा जिसकी बुद्धि सुस्थित हो गई आत्मा का लेकर के बैठी हुई है और यस्य आनंदो निरंतर जिसका निरंतर आनंद मिल रहा है सुख में डूबा हुआ है आत्मा सुख में डूबा हुआ है निरंतर आनंद है और प्रपंच विस्मृत प्राय जीवन मुक्ति में कभी कभी तो प्रपंच का भी धान होगा प्राय विस्मृत हो गया है प्रपंच क्योंकि भोजन आदि करते समय में मनुष्य की बुद्धि आएगी वहां इसलिए प्राय लगाते प्रपंच बिल्कुल भुला हुआ नहीं होता है लगभग विस्मृत हो गया है कोई कोई बचा है जरा जरा बचा हुआ है प्रपंच जगत विस्मृत प्राय लगभग भूल गया है विस्मृत अवस्था में है ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति होगा सजीवन मुक्त है इसे उसी को जीवन मुक्त पुरुष जीते जी मुक्त को जीवन मुक्त बोलना है आगे लीन वीर पिछागर् जो जागृत धर्म वर्जित बोधो निर्वासन हो यश्य स जीवन मुक्त इष्य दे जागृति योजागृत धर्म वर्जित बोधो दुर्वासन हो यीवन मुक्त लीनधीर सारे बाह्य विषयों की जो वृत्तियां भी लीन हो गई कोई बाह्याकार वृत्ति नहीं है लीन अधी है लीना लीनाधीर लीन अधी जिसमें दीवाने वृत्ति बाह्य विषयों की वृत्ति नहीं होने पड़ती फिर भी जागता है कहते हैं ऐसा बोध है वो बोध ये जो बाह्य विषयों का ज्ञान तो विषय जब तक होते हैं तब तक होता है विषय के अभाव में ज्ञान में होता हम ज्ञान बोलते हैं किन्तु ऐसा ये ज्ञान है वो वृत्ति लीन हो गई ये सारी घटाकार पदार्थ कोई वृत्ति नहीं बन रही आपके पास फिर भी उसका भी जगा हुआ बोध होता है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म आत्मा जो तो ज्ञान स्वरूप बोला है ना वो जगा हुआ कहते हैं बोध जगह क्या प्रमाण है कोई वृत्ति नहीं है उसका अभाव को जानता है उस काल में किसको जान रहा है अभाव को जानता है वो बोध जगह हुआ है जो दृष्टि का दृष्टि बोलते हैं जिसको श्रुति का श्रुति मति का मति बोलते हैं बोध का बोध ये जो बाह्य विषयों का बोध का अभाव का ज्ञान हो रहा हुआ उस काल में बाह्य विषयों की वृत्ति नहीं बन रही है तो बोध का बोध हो जाएगा सामान्य जो बाह्य विषयों का बोध वो हम बोध बोलेंगे इसका भी बोध है वो वो जागृति जगह है लीन अधिक बाह्य विषयों की वृत्तियां तो सब लीन है ब्रह्माकार वृत्ति में है उस काल में फिर भी जागर के फिर भी जग रहा है ऐसा एक बोध है ज्ञान है यो कौन जागृत धर्म अभिवर्जित कर जागृत धर्म कोई कुछ भी नहीं है वहाँ जागृत का व्यापार रहित है जागृत अवस्था के व्यापार रहित है ऐसा बोध निर्वासन हो संस्कार रहित बोध है कोई संस्कार नहीं वहां वासना रहित जिसका हो ऐसा बोध हो ज्ञान मात्र अवशेष है विषय नहीं ऐसा जो बोध जिसके पास हो सजीवन मुक्त जिस उसी व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है आप भी उस स्थिति में पहुंचेंगे तो जीवन मुक्ति उपाधि आपको दी जाएगी ऐसा होता है आगे शात संसार निचि निश्चिंत स जीवन मुक्त संसार संसारलन कलावान अकल या सचित निश्चिंत सजीवन मुक्त शांत संसार कलन संसार की जो बासनाए थी ये करना वो करना वो करना सब शांत हो गए जिसके कोई संस्कार नहीं आते कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं है जीवन में उसके अब ये करना है वो करना है खत्म होगा संसार कलना शांत है संसार की जो वासना संस्कार हैं वो सारे शांत हो गए हैं जिसकी और कलावान अभी अभी हाथ पैर तो है उसके पास कलावान है वो अवय है उसके पास अभी जीवन मुख्य काल में कोई हाथ पैर तुझे तो है फिर भी निष्कल है उसमें बुद्धि बनाता है कला है दूसरे के दृष्टि में तो वो शरीरधारी है कलावान है वो किंतु कलावान होने पर भी वो निष्कल है उसको अपने दृष्टि में वो शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देता तो निष्कल है उसके अपने आप में है दूसरे के दृष्टि में कलावान दिख रहा है हाथ पैर वाला दिख रहा है क्यों वो अपने दृष्टि में क्रमाचार देखा है तो निष्कल है हाथ पैर से रहित है होने पर भी नहीं है उसके लिए नहीं है अन्य के दृष्टि में हाथ पैर है उसके बाद कलावान होते हुए निष्कल रहेगा कला रहित है वास्तव में यह सचित्तोपी सचितोपी जीवन मुक्ति अवस्था में मन मरा हुआ नहीं है मन है सचित्त है वो चित्ते न सहित सचित्ता चित्त के सहित है मन मरा तो नहीं है जीवन मुक्ति अवस्था में सचित्त होने पर भी निश्चिंत रहता की की की है किसी की चिंता नहीं करता, किसी विषय की चिंता नहीं है मन है।, है उसके पास किंतु विषय की चिंतन से रहित होने से निश्चिंत है सचित्त है मान मन मरा तो नहीं है उस काल में किंतु निश्चिंत है सचित्त होने पर दूसरा तो चिंतित होता है मन के होने पर चिंतित होता है किंतु वह चिंतित नहीं होता निश्चिंत होता ऐसा ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसको कहते हैं जीवन जीवन विपरीश दे कथे ऐसा पी देश ममता भावो जीवन ममता भावो, भावो मुक्त लक्षण वर्तमान भी देहे अश्विन इस देह के होने पर भी शरीर अभी नष्ट नहीं हुआ है जीवन मुक्ति अवस्था में शरीर रहता है विदेह कैवल्य अवस्था में शरीर रहित हो जाना है इस तो जीवन मुक्ति अवस्था में है वो वर्तमान भी अश्विन देहे इस शरीर के होने पर भी शरीर तो नष्ट नहीं हुआ है, है होने पर भी छायावत अनुवर्तनी अहमता ममता भाव छाया के समान अनुवर्तन करने वाली यानी जैसे छाया व्यक्ति के साथ हमेशा होती है यहाँ भी जाए छोड़ेगी नहीं छाया उसी प्रकार छाया के समान अनुवर्तन करने वाली कौन अहमता ममता अहमता और ममता का अभाव यह है छाया के समान ये जो अनुवर्तन करने वाली कौन अहमता और ममता दो थे जब तक जीवन है तब तक अहमता और ममता रहता है दोनों। यहाँ अहम होता है यहाँ मम भी होता है ममता भी है कभी मेरा शरीर कहता है कभी मैं ही शरीर बोलता है मैं दिमाग हूं बोलता है जब तो शरीर को मैं करके बोलता है मेरे सिर में दर्द है करते समय शरीर को अपने से अलग करता है ममता लगाता है ये स्थिति है संसारी की स्थिति और बाकी में तो ममता है ही है ये दो चीज ऐसे है जब तक जीवन है तब तक साथ में रहने वाले कौन अहमता और ममता ये छाया के समान अनुवर्तन करने वाले में होता है इस निए निए आ, उनका मिथ्या समझ कर के व्यवहार हो जाती है जो भी है वास्तव में व्यवहार भी उनका मिथ्या है दूसरे के दृष्टि में व्यवहार है इसको सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है जो अन्य लोगों की जो सत्यत्व बुद्धि है ना वहाँ नहीं होती ये बात है नहीं नहीं। तो जो वर्तमान शरीर में वर्तमान काल में देह में ऐसा छाया के समान अनुवर्तन करने वाली जो अहमता और ममता है जब जैसे छाया जब तक शरीर है तब तक ये छाया होती है कहीं भी जाएगा व्यक्ति रात में भी छाया होती है वो तो प्रकाश का अभाव के कारण दिखाई नहीं दे रहा है रात में भी छाया देखना चाहे शरीर का मिल जाए डर जलाए तो छाया दिखे जहां शरीर जाए वहीं पहुंचना है छाया सात हजार तो ऐसे अहमता ममता भी उसी के समान है मानव के जीवन में ये छाया के समान अनुवर्तन करने वाले दो कौन अहमता और ममता मैं और मेरा जब तक जीवन है तब तक होना है ये ऐसे अहमता ममता जनसामान्य के पास में जीवन जीवनभर होता है किंतु जीवन मुक्त के पास उनका अभाव होता है शरीर में अहमता नहीं है ममता नहीं है ऐसा अहम भी भाव भी नहीं होगा मम अभाव भी नहीं होगा ऐसे होने पर जीवन मुक्त कहा जाता है जब तक अहमता ममता के घेरे में देखती है वो तब तक संसारी है क्यों अमता ममता दो चीज ऐसी है जब जैसे छाया जीवन भर है वो साथ में वैसे ये भी जीवन भर साथ में अहमता ममता ये दोनों का जो अभाव हो वो जीवन मुक्त का लक्षण है। जीवन मुक्त में ये दोनों नहीं होंगे अहमता और ममता शरीर में अहम बुद्धि नहीं अन्यत्र मेरे ऐसी बुद्धि नहीं होती उसमें जीवन का लक्षण कहा अतीता औसन्यम प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणं लक्षण अतीताद विचारण औुदाशून्यम अभी प्राप्त जीवन मुक्त लक्षण कते जीवन मुक्ति का ये लक्षण है देखो जनसामान्य तीन चिंता में डूबा हुआ तीन प्रकार की चिंता सताती है अतीत की चिंता अमुख मर गया चला गया अवरोता रहेगा अतीत की चिंता एक चिंता सताती है अतीत पदार्थ भी सताता है जो चले गए वो पदार्थ सता रहे सामान्य जनजीवन को माने अतीत का अनुसंधान चलता है ऐसा मैं था आज कहाँ गिर गया क्या हो गया मेरे लोग ऐसे ऐसे लोग थे अब छे तो खे कहां थे कहाँ थे और क्या होना है अतीत की चिंता सता की है माने जनसामान्य स्थिति अतीत को विषय करके परेशान होता है जो विषय चला गया उसको विषय बना करके परेशान होता है जनसामान्य स्थिति यह है जो हाथ में आने वाला नहीं गया, गया उसको लेकर के परेशान है व्यक्ति पिता गुजर गए माँ गुजर गई रोता रहेगा और रोने से आना थोड़ी है कोई भी हो कई विषय ऐसे हैं चले गए जिन विषयों को लेकर के रो रहा आज बहस खरीद के लाया मर गई 10 साल तक रोता रहेगा पैसा बर्बाद हो गया भाई मर गई और क्या होना है जन सामान्य की चिंता ऐसे एक अतीत विषयों को लेकर के परेशान होता है और एक आगामी भविष्य पदार्थ भी उसको परेशान करते हैं भविष्य में आने वाले अभी आए ही नहीं पहले से ही दुखी हो रहा परेशान हो रहा भविष्य किस रूप में आएगा कैसा आएगा क्या होगा किस स्थिति में होगा बहुत सारी चिंताएं लेके बैठता है भविष्य की चिंता अतीत की चिंता भविष्य की चिंता और वर्तमान में तो चिंता है ही है तीनों कालीन चिंता के घेरे में पड़ा हुआ था जीवन मुक्त व्यक्ति किंतु एक जीवन मुक्त से इतर व्यक्ति जीवन मुक्ति ये तीनों कालों पर चिंता नहीं रखता उस स्थिति में पहुंचने वाला होता है जीवन मुक्त कहा अतीत अनुसंधान अतीत विषयों का अनुसंधान नहीं करना अन्वेषण नहीं करना माने ये अज्ञानियों का होता अन्वेषण करने का काम जीवन मुक्त पुरुष जो गए गए जो चले गए उनके लिए नहीं अन्वेषण नहीं करते अतीत विषयों का जो से निकल गया उसके चिंतन करके क्या फायदा मूर्खता है वो तो अतीत का अनुसंधान न करना मैंने अन्वेषण नहीं करना और भविष्य अविचारण भविष्य का विचार चलता है कितना बन गया है और थोड़ा ये होना चाहिए वो होना चाहिए आगे के लिए क्या होगा ना? बड़ी चिंता कई पीढ़ी तक की चिंता बन जाती है चलते चलते तीसरी पीढ़ी क्या खाएगी चौथी पीढ़ी क्या खाएगी भविष्य की चिंता जनसामान्य जो चिंता अतीत की चिंता भी सताती है उनको जो विषय चले गए रो रहा आज तो अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता अब वर्तमान में तो है ये नहीं है वो नहीं है परेशान है ये वो तीनों चिंता है किन्तु जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण होता है अतीत संधानम अविचारणम अतीत का अनुसंधान नहीं करना जो गया गया क्या चिंतन करना उसका जो नहीं करता हो और भविष्य अभिचारणम भविष्य के बारे में विचार नहीं करना अभी से चिंता क्यों होना जिस रूप में आएगा आएगा देखा जाएगा और औदासीन्यम अभी प्राप्त वर्तमान में जो प्राप्त विषय है वो भी परेशान कर रहे हैं अज्ञानियों को परेशान करते हैं वर्तमान में जो चल रहा है वो भी परेशान करता है माने इष्ट वियोग परेशान करता है और शत्रु का संयोग परेशान करता है वर्तमान में परेशानी का घर बना हुआ है शत्रु का संयोग इष्ट का वियोग परेशान कर रहा है अथवा वियोग की संभावना भी परेशान कर जाना है तो औदासीन अपे प्राप्ते प्राप्त जो विषय है वर्तमान में जो प्राप्त विषय है उसकी रक्षा की चिंता भी उदासीन भाव इसमें जो रहता हो जीवन मुक्त से लक्षण ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण होना ऐसा माने अतीत विषयों का चिंतन नहीं करता और भावी विषय आने वाले के भी कोई विचार नहीं करता जिस रूप में आना आना जो होना होना निर्गुण होकर बैठता है और वर्तमान में जो प्राप्त विषयों में उदासीन भाव से बर्ताव करता है जिस रूप से उदासीन भाव से जैसे भोजन करना है एक व्यक्ति स्वाद के लिए खाता है एक भूख मिटाने के लिए खाता है भोजन वो भी भोजन करता है वो भी भोजन करता है एक स्वाद के लिए भोजन करता है और एक क्षुदा निवृत्ति के लिए भोजन करता है क्षुदा निवृत्ति के लिए किया तो उदासीन भाव में होगा और स्वाद के लिए जो खाता है वो भोजन से कभी तृप्त नहीं होगा कुछ ना कुछ चाड़ता ही रहेगा कुछ न कुछ करता ही रहेगा उसको तो खाना नहीं है न? जो टेस्ट लेना है क्या लेना स्वाद जरा जो जरा जरा गंदा तो वो विषय लोलूक कहलाता है तो अतीत का अनुसंधान न करना जो गया गया उसकी चिंता में जो हो गया हो गया अब आना नहीं है और भविष्य की चिंता भी छोड़ देना किस रूप में आना है जिस रूप में आएगा आएगा जो कुछ होगा और वर्तमान में जो प्राप्त विषय है जो भी हमारे सामने हैं उनमें भी उदासी भाव हो राग भी द्वेष भी हो उस तरह से जो रहता हो वो जीवन मुक्त होता है जीवन मुक्ति का इलेक्शन है कहा आगे और भी है जीवन मुक्त का